महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतुच्चिंशिक्शतमोध्याय वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के धर्म और महिमा का वर्णन च प्रोक्ता गृहस्थ वृत्ति मनीषि तदनंतर मुक्त निपोध युधिष्ठि व्यासेन कथित पुरम सुत्मे विष्णी कहते हैं बेटा युधिष्ठिषी मनीषी पुरुषों द्वारा जिसका विधान एवं आचरण किया गया है उस वृत्ति का मैंने तुमसे वर्णन किया तदनंतर व्यास जी ने अपने महात्मा पुत्र से जो कुछ कहा था वह सब बताता हूँ प्रवृत्ता पुण्य दे स निवासी वस् तुम्हारा कल्याण हो गृह की इस उत्तम तृतीय वृत्ति की भी उपेक्षा करके सर सधर्मिणी के सहयोग से किए जाने वाले व्रत नियमों द्वारा जो खिन्न हो चुके हैं तथा वानप्रथ आश्रम को जिन्होंने अपना आश्रय बना लिया है संपूर्ण लोग और आश्रम जिनके अपने ही स्वरूप हैं जो विचार विचारपूर्वक व्रत और नियमों में प्रवृत्त हैं तथा पवित्र स्थानों में निवास करते हैं ऐसे वनवासी मनुष्यों का जो धर्म है उसे बताता हूँ सुनो च गृहस्थस्थ यदा पश्येन्ले तमत्म सेवाचापत्म वनमेव तदाश्रेन्तीयमुष भागम वाणपृस्थाश्रे वसेन्नीन्चरे यजमो दिवकश व्याज बोलेबीट गृहस्थ पुरुष जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दे शरीर में झुर पड़ जाए और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपने आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वन में जाए और वानप्रस्थ आश्रम में रहे वह वा वानप्रस्थ आश्रम में भी उन्हें अग्नियों का सेवन करे जिनकी आश्रम में उपासना करता था साथ ही वह प्रतिदिन देवाराधन भी करता रहे नेतो निता ष्ठभुक्तों पर प्रमत्तमान तदग्निहोत्रम तागा जंगा निचर्व वान पृथ्वी पुरुष नियम के साथ रहे निम्नुकूल भोजन करें दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करें और प्रमाद से बचा रहे आश्रम की ही भांति अग्निहोत्र वैसे ही गोसेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का संपादन करना वानप्रस्थ का धर्म है कृष्टम अफलाकृष्ट निवारम संप्रय छेत मखे स्वत्रा प्रसन्न पंचसू वनवासी मुनि बिना ज्योति हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान जौ निवार तथा तो विघस अथात अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करें वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों में भविष्य वितरण करें वान चत स्मृता सत्य प्रक्षा के चेत चिन के चिन्मांसिक संचया वन वानप्रस्थ आश्रम में भी चार प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं कोई उतने ही अन्न का संग्रह करते हैं कि तुरंत बना खाकर बर्तन को धो मांज कर साफ कर ले अर्थात वे दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाते कुछ दूसरे लोग वे हैं जो एक महीने के लिए अनाज का संग्रह करते हैं वार्षिकम संचयम केचिद के चिद द्वादश वर्थिकम कुरथि पूजार्थम यज्ञ वाम कोई वर्ष भर के लिए और कोई बारह वर्षों के लिए अन्न का संग्रह करते हैं उनका यह संग्रह अतिर्थ सेवा तथा यज्ञ कर्म के लिए होता है वर्षा मृत भोजना वे वर्षा के समय खुले आकाश के नीचे और सर्दी में पानी के भीतर खड़े रहते हैं जब गर्मी आती है तब तो पंचाग्नि से शरीर को तपाते हैं और सदा स्वल्प भोजन करने वाले होते हैं भूमह विपरीवर्तन ठंते प्रभदी स्थानीय वन वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लोटपोट करते पंजों के बल खड़े होते एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं दंसोलोख लिखा के चिन अस्मा शुक्ल पक्षे पिंते कृष्ण पक्षे पिभन्त भुंजते बाथागतम कोई दातों से ही ओखली का काम लेते हैं अर्थात कच्चे अन्न को चबा चबा कर खाते हैं दूसरे लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं और कोई कोई शुक्ल पक्ष या पक्ष में एक बार जौ का उठाया हुआ मार पीकर रह जाते हैं अथवा समयानुसार जो कुछ मिल जाए वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं मूल ही रे के फल ही रे के पुष्प ही रे के दृढ़ व्रता वर्तयं यथान्या वह खान वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेकर कोई कंद मूल से और कोई कोई दृढ़ व्रत का पालन करते हुए फूलों से ही धर्मानुकूल जीविका चलाते हैं एकता दीक्षास्तेषा मनीषिणा चतुर्थपनिषद धर्म साधारण स्मृत वन प्रस्था गृहस्था चत संवर्त उन मदनीशी पुरुषों के लिए ये तथा और भी बहुत से नाना प्रकार के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं चौथे आश्रम में विहित जो उपनिषद प्रतिपादित श्रम दम उपरहती तितिक्षा और समाधान रूप धर्म है वह सभी आश्रमों के लिए साधारण माना गया है उसका पालन सभी आश्रम वालों को करना चाहिए किंतु चौथे आश्रम संन्यास का जो विशेष धर्म है वह वान और गृहस्थ से भिन्न है अस्ंदुगेता तईसर्वासदर्शि अगस्त्य सप्तियों मधुछंदो गर्शन सांस्कृति तंडे तंडी यहां वाशोकश्रम अहो ब्रहस्तथा काढ़्यों मेधातिथिर्ब बलवान कर्ण निर्वाहक शून्यपाल एनम धर्मता ततः स्वर्गमगम का इस युग में भी सर्वासदर्शी ब्राह्मणों ने इस वानप्रस्थ धर्म का पालन एवं प्रसार किया अगस्त गण मधुछंद अघमर्ष सांकृति सुदिवा तंडी यथावास अकतम अहोवीय काव्य अर्थात शुक्राचार्य कांड मेधातिथि तिथि बुध शक्तिशाली कर्ण निर्वाह शून्यपाल और कृताश्रम इन सब ने इन धर्म का पालन किया जिससे ये सभी स्वर्ग लोग को प्राप्त हुए तात प्रत्यक्ष धर्माण तथा जाया जा बरागण ऋषीण उग्र तपा धर्म नयपुंडदर्शिना चावेजा ब्राह्मणावनम आश्रिता बै खान था तथा खिल्या परे तात जिनके तपस्या उग्र है जिन्होंने धर्म की निपुणता को देखा और अनुभव किया है उन ऋषियों केजावार याजावार नामक गण भी वानप्रस्थी हैं जिन्हें धर्म के फल का प्रत्यक्ष अनुभव है ये तथा और भी असंख्य वनवासी ब्राह्मण और औरत नाम वाले दूसरे मुनि भी वह खानस अर्थात वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं कर्म भेस्ते निरानंदा धर्म निंद्रिया ग्रत्यक्ष धर्म सर्विता अनक्षत्रनाधृश्यांते ज्योतिथाम गणा ये सब ब्राह्मण प्रायः उपवास आदि क्लेशदायक कर्म करने के कारण लौकिक सुख से रहित थे सदा धर्म में तत्पर रहते और इंद्रियों को वश में रखते थे उन्हें धर्म के फल का प्रत्यक्ष अनुभव था वे सबके सम्मान प्रस्थित थे इस लोक से जाने पर आकाश में वे नक्षत्र भिन्न दुर्धर्ष ज्योतिर्मय तारों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं जरिया चरद्युनो व्याना चपीड़िता चतुर्थे चायुष शेषे वाप्रस्थाश्रम त्यजे सदस्कारा नृप्येष्टि सर्वेद सदक्षिणा इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी कर लेने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे तो उस आश्रम का परित्याग कर दे और सन्यास आश्रम ग्रहण कर ले सन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाले आत्मजाज एम आत्मक्रीड़ आत्म, आत्म, आत्म संशया समाहरोप्य सर्व आत्मन्नीसो्य सर्वदा साध्यस्काश्चा इष्टिशर्वदा यदाजिना यत्म प्रवर्तते फिर आत्मा का ही जन आत्मा में ही रत होकर आत्मा में ही क्रीड़ा करे सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले अग्निहोत्र के अग्नियों को आत्मा में ही आरोपित करके संपूर्ण संग्रह परिग्रह को त्याग दे और तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्म यज्ञ यग्य। आदि यज्ञों तथा स्टियों का सदा ही मानसिक अनुष्ठान करता रहे ऐसा तब तक करे जब तक कि यज्ञिकों के कर्म में यज्ञ से हटकर आत्मयज्ञ का अभ्यास न हो जाए तिंच आत्म आत्मयज्ञ का स्वरूप इस प्रकार है अपने भीतर ही तीनों अग्नियों के विधि पूर्वक स्थापना करके देहपात होने तक प्राणाग्निहोत्र की विधि से भली भाषी यजन करता रहे यजुर्वेद के प्राण प्राणाय स्वाहा मंत्रों का उच्चारण आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्य के पाँच छह ग्रास ग्रहण करें फिर आत्मन के पश्चात शेष अन्न की निंदा न करते हुए मौन भाव से भोजन करें ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्याणाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदाहय स्वाहा ये प्राणाग्निहोत्र के पाँच मंत्र हैं भोजन आरंभ करते समय पहले आचमन करके इनमें से एक एक मंत्र को पढ़कर एक एक ग्रास अन्न मुँह में डालें इस प्रकार पांच ग्रास पूरे होने पर पुनः आचमन कर ले यही प्राणाग्निहोत्र कहलाता है केश लोम नखान वाप्य वाहन प्रस्थोमे सतह आश्रमादाश्रम पुण्यम पूछति कर्म भी तदनंतर वाहन प्रस्थमि केश लोम और नख कटाकर कर्मों से पवित्र हो वाण आश्रम से पुण्यमय सन्यास आश्रम में प्रवेश करें अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्व्रज लोकास्तेजो मत प्रेतु ते जो, जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर सन्यासी हो जाता है वह मद्य के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है सुशील वृत्तो व्यपनीत कलमचो न चेह नुत्र चर्तुम हरोहो गिग्रहो भवहितुदासी नत्मिन्नर आत्मज्ञानी पुरुष सुशील सदाचारी और पाप पापरहित होता है वह एलोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता क्रोध मोह संधि और विग्रह का त्याग करके वह सब ओर से उदासीन सा रहता है। हैथेष्टागतिरात्मेद संशय धर्म पर जो अहिंसा आदि धर्मो यमो और शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता संन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्र के सूत्रभूत वचनों के अनुसार त्याग मई अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति दे देने के लिए निरंतर उत्साह दिखाता है उसे इच्छा अनुसार गति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है ऐसे जितेन्द्रिय एवं धर्मपरायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है तथा परम श्रेष्ठ मतीब सद्गुण अधिष्ठ त्रिनि वृत्तिमुत्तम चतुर्थ मुक्त परमाश्रम तृणु प्रकृतम परम जो वानप्रस्थ आश्रम से उत्कृष्ट तथा अपने सद्गुणों के कारण अति ही श्रेष्ठ है जो पूर्वोक्त तीनों आश्रमों से ऊपर है जिसमें श्रम आदि गुणों का अधिक विकास होता है जो सबसे श्रेष्ठ और सबकी परम गति है उस सर्वोत्तम चतुर्ष आश्रम का यद्यपि वर्णन किया गया है तथापि पुनः विशेष रूप से उसका प्रतिपादन करता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो यदि श्री महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म पर बढ़े सुखानुप्रस् चतच्च्वरशद्विशतमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ